इसकी महिमा जानते थे किसी नहीं जानते थे सबरी की महिमा को तो उजागर करने के लिए भगवान गए और सबरी की भक्ति उन ऋषियों से भी श्रेष्ठ प्रमाणित हुई यह है भागवत धर्म ये सबके गले नहीं उतरता इसलिए भागवत में इस स्पष्ट लिखा है गुहियम विशुद्धम दुर्बोधम तीन विशेषण है जानी मो धर्मम भागवतम भटा गुहियम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्मा मृतम ये अत्यंत गुह्य है विशुद्ध है गुहे का तात्पर्य है कि ये ऐसा छिपकर के विराजमान है किसको खोजना बड़ा कठिन ये कैसे कैसे सूझेगा बोले पद रज मृदु मनियोल अन्य गुरुपद रज मृदु मनियोल नयन अमीय दृक दोष सूझ राम चरित्रमणि मणिक सूझ राम चरित्रमणि माणिक गुपूत प्रगट जागटो ये सबको थोड़ी सूझता है गुहियम विशुद्धम विशुद्धम का तात्पर्य है त्रिगुण रहितम टीकाकारों ने विशुद्धम का अर्थ किया त्रिगुण रहितम माने गुणातीत तो हुए ना ये समझ में नहीं आएगा और कैसा है बोले दुर्बोधम वेद वेदांत तो समझ में आ जाए बड़े वृक्षण ग्रंथ व्याकरण के शब्देंदु शेखर और विपत्तिवाद जैसे ग्रंथ समझ में भले ही आ जाएं खंडन खंड खाद्यम जैसे ग्रंथ भले ही समझ में आ जाएं और भागवत धर्म समझ में आ जाए कोरी पंडिताई के बल से ये संभव नहीं दुर्बोधम और इसके ज्ञान का फल क्या है ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते असुम भोजने से श्रुते अमृतम इसके ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग बड़े से बड़े विद्वान इसको समझ नहीं सकते और अनपढ़ गंवर समझ लेते हैं बड़ी विचित्र बात कैसे लोग समझ लेते हैं कि रात पुलिंद आभीर कंका यवना खसा ूणाध्रफुिंदफुक आभरकंका यवनाखसाद पापा यदुप्रयाश्रया प्राणपदय यदुप्रयाश्रया ऐसे पाप योनि में जन्म लेने वाले जीव भी भगवद आश्रित किसी भक्त का चरणाश्रय ग्रहण कर लें तो भागवत धर्म के रहस्य को जान जाते हैं भागवत धर्म को पा जाते हैं और पाकर जानकर शुभ तस्मे प्रभ विष्णवे संत चरणानुरागी केवट अनपढ़ केवट भगवान के रहस्य को जान गया मांगी नाव न केवट आना मांगी ना केवट आ मांगी न के बट आगे ये बटया कहे तुम्हार मरम में जाना कहे तुम्हार मरम में जा ये बात कहने के लिए विस्मित्र जी को बड़ी हिम्मत पड़ी चक्रवर्ती महाराज के दरबार में कह रहे हैं अहम वेदमी महात्मान रामम सत्य पराक्रम वशिष्ठो की महातेजा ये चाहिए तपसिष्ठिता अहम महात्मान सत्य पराक्रम श्री रामम वेद अहम वेदमी इतनी तपस्या के बाद जो कह पाए बिना तपस्या के बिना वेद पढ़े बिना ब्रह्मर सिद्ध प्राप्त किए केवल संत चरणानुरागी भोला भाला भक्त केवट कहता कहे तुम्हार मरम में जा मरम में जाम्हार मरम में जाना मै जाय मरम में जाना हमारे बिज के गुआरिया भी पढ़े लिखे नहीं है गैया चराने वाले वे कहते हैं हमको पूरा तो याद नहीं एक एक पाक्य याद जब तो होरी खेलने जाते ना ठाकुर जी तो सखा नंद महल के द्वार पर जाकर आवाज लगाते हैं कन्हैया चलो हो रही खेलिया में होरी खेलने के लिए पुकारते हैं और ब्रज की गोपी अपने ढंग से पुकारती हैं राय हाँ छिपे मैया हिंग ओ द अब कहाँ जाए छिपे मैया बारे को तो निकसी के निकसिकोरी खेलो के, के, के कहो तुम सन धारे पढ़ो करण में हमारे तुम सन हारे परो चरणन में हमारे गोरी हो ब्रजराज लाल एक गोपियां कह रही और सखा कहते हैं कन्हैया जल्दी छान घोट के तैयार रह जा ठंडाई जल्दी पी ले लंगोटा कस ले फेट कस ले हम सब पहले ही छान घोट के तैयार रह के आए गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर गहरे कर यार अमल पानी गहरे अम्बे गहरे कर आजी गहरे कर हारी गहरे कर गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर गहरे कर यार अमल पानी इस पद में बोलते हैं लाला तेरे मन की हम जाने ब्रह्मा जी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मन की हम जानते हैं पर बिना पढ़े लिखे ग्वारिया कहते हैं तुम्हारे मन की हम जाने ये कैसे गोपालाजिकर दें विहरसे विप्रा ज्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनु प्रते स्ुति सतई मौनम विधत्से सता दाश्यं गोकुल वल्लवीसु पुरुषे स्वाम्यं न दाता ज्ञातम कृष्ण तवांगी पंकज युगम प्रेमा चलम दंडकारण के ऋषि नहीं जान पाए और भागवत धर्म के मर्म को सबरी जान ली कैसे जान गई केवल ढाई अक्षर है ज्ञान उसके पास प्रेम केवल ढाई अक्षर का ज्ञान है सबरी को और सबरी जान गई तो सबरी की भक्ति उसकी बराबरी दंड कारिण्य के ऋषि भी नहीं कर सके अब सबरी जी का नाम सहज भाव से आ गया है तो हम कल सबरी जी का ही चरित्र कहेंगे वैसे तो बहुत से भक्तों का चरित्र जो सोचते हैं ये कहेंगे वो नहीं कह पाते अपने आप जो ठाकुर जी कहवाते सो कहते हैं बाकी कल विचार है कि कल पौराणिक भक्तों में एक भक्त का चरित्र तो विधिवत होना चाहिए इसलिए कल कर्म श्री सबरी जी के चरित्र को भक्तमाल ग्रंथ के आधार पर सबरी जी के चरित्र को कहने का प्रयास करेंगे आगे जैसी भगवती ठीक साय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम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 जय राम जय जय राम श्याम जय राष जय रघुनंदन जय रघुनंदन श्रिया राम जानी बल्लभ सीताराम सीताराम कमला बिमला मिथिला अवध से यू सी तारा bhag sarayusitaara avash sarayusitaara bhag sarayusitaara श्याम जय जय श्याम राधा बल्लभ राधे श्याम राधा बल्लभ राधे श्या जय जय श्याम जय जय श्याम जय श्री वृंदावनदान जय श्री श्रीन जय गोवर्धन जय जय जय गो श्री अमुना जी अति अवीराम श्री रंग नार अति ललिय श्रीयम नार जी ललित लला श्री रंग ललय लला श्री राम जय राम जय जय राम।, राम, राम, राम श्री राम जय गोटी के महात्मा है गोस्वामी तुलसीदास जी और नाभाजी ये दो संत ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जिन्होंने मानव जगत को वैष्णव जगत को जो कुछ दिया है उसका निरूपण किन शब्दों में किया जाए ये शक्य नहीं तत्वतया दोनों एक ही हैं वेद वेद्य परे पुंशी जाते आत्मजे वेद प्राचेत सासी साक्षाद रायणात्म जब वेद वेद्य तत्व पर तत्व दशरथ नंदन के रूप में श्री अवध राज महल में कौशल्या सुक्ति से श्री रामरत्न रत्न सम्भूत हुआ श्री रामरत्न रत्न प्रगट हुए तो वेदों ने विचार किया हमारा वेद तत्व कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट है तो मुझे भी अवतार ग्रहण करना चाहिए वेदों ने आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार ग्रहण और वह वेद भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी को प्राप्त भये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे सूर्य है इसलिए वेदगर्भ ब्रह्मा जी को ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में अवतार लेना पड़ा है इसलिए महर्षि वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा जी और वस्तुतः आदि कवि शब्द से ब्रह्मा जी ही व्यवहित हैदाय आदि कवय तो आदि कवे का अर्थ वहां श्रीधर स्वामी जी ने आदि कवे ब्रह्मणे ऐसा अर्थ किया कवि शब्द का अर्थ तुकबंदी करने वाला नहीं कवि शब्द का अर्थ होता है परम विवेकी ज्ञान का आधार वेद है नित्य सिद्ध अनादिपौरुषे वेद वह आकर ग्रंथ है सारे सिद्धांत उसी में विराजमान परोक्ष अपरोक्ष सब निरूपण उसमें है ज्ञान का वे ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वे ही ब्रह्मा जी महाराज वे ही महर्षि वाल्मीकि जो मूल रूप में ब्रह्मा जी के अनुसार बता रहे हैं वे ही कली काल में गोस्वामी तुलसीदास के रूप से प्रकट हुए भविष्य पुराण में भी ऐसा उल्लेख है वाल्मीकिस तुलसीदासक कलऊ खलु भविष्य थी पुराण और नाभा गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कलिकुटिल जीव नि बालमीक तुलसी भयो कलिकुटिल जीवनी स्त बालमीक तुलसी भयो कलिकुटिल जीवनी कर बालमीक तुलसी भयो कलिकुटिलीव तुलसी त्रेता काव्य प्रबंध करी सतकोटि रण त्रेता काव्य प्रबंध करी सतकोटि रण इक अक्षर उधरे ब्रह्मत्यादि परायण क्ष ब्रह्म चरितम रघुनाथ से शतकोटिप्रभी स्तर एक, एक महापातकना प्रवंध प्रेता काव्य प्रबंध करी सतकोटि रण त्रेता काव्य प्रबंध करी सतकोटि रण इक अक्षर ओरे ब्रह्मत्यादि पर इत ब्रह्म अक्षर धरे ब्रह्मिपराय अवभक्तन सुखदेन बहुरीला विस्तारो अवभवन सुखदेन बहुरीलास्कार अवभक्तन सुखदेन बहुलीला विस्तारे अब तो दुख राम चरण रस्मत रहत अहनि सिदृत धारे राम चरण रसमत रहत अहिशिवृत धारे राम चरण रसमि सिवृत धारी राम चरण रसमत रह सिव्रत दारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नालय संसार पार के पारे को सुगम रूप नालय कलिकुटिल जीव निस्तारित्मीक तुलसी भयो कुटिल जीव नि वाल्मीकि तुलसी बो कुटिल जीव निष्ठारित्मी के तुलसी बो कलिकुट जीव तो गोस्वामी जी का महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस का गायन हो रहा है और भक्तमाल ग्रंथ के तो सुमेरु हैं गोस्वामी तुलसीदास मूल प्राचीन जो हस्तलिखित प्रतियां हैं उनमें मूल ग्रंथ में जब ना तुलसीदास जी महाराज का छप्पा आता है तो ऊपर लिखा रहता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भक्तमाल सुमेरु प्रत्येक माला में सुमेरू होता है तो भक्तमाला के सुमेरु तुलसी माने और ये सुमेरू किस प्रकार से बने इसकी एक बड़ी रोचक कथा बड़ी विलक्षण कथा गोस्वामी जी के चरित्र का छप्पे तो आ चुका था भक्तमाल में किंतु अभी इस भक्त माला का सुमेरु कौन सा संत होगा अभी यह निश्चय नाभाजी नहीं कर पाए थे श्रीमूरत सब वैष्णव लघु दीरघ गुणन तब अंत में एक निर्णय पर पहुंचे बोले भाई ग्रंथ की पूर्णता का एक विशाल उत्सव किया जाना चाहिए हो उत्सव वृंदावन में होना चाहिए उत्सव हमारे बगल में जो ज्ञानगुदरी क्षेत्र है यही नाभाजी ने उत्सव किया और समग्र भारतवर्ष के संतों को आमंत्रण मिला सभी पधारे तुलसीदास भी आमंत्रित थे उस उत्सव में और चौरासी कोष ब्रजमंडल के संत पधारे चौरासी कोष अवमंडल के संत पधारे चौरासी कोष जनकपुर मंडल के संत पधारे चौरासी कोष चित्रकूट मंडल के संत पधारे चौरासी कोष काशी के संत पधारे चौरासी कोष मंडल नैमिशारण्य के संत पधारे माने हजारों संतों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ और तत्कालीन राजा थे परम भक्त श्री राम रेन जी महाराज राजस्थान के आमेर वंश के नरेश श्री राम रनजी महाराज जिनके ऊपर नाभाजी इतने रीझ गए कि उनके पूरे परिवार का अलग अलग चरित्र लिखा ऐसे अद्भुत संतें राम रेनजी कहते कहते हृदय भराता है वे ऐसे नरेश थे जो में आते एक धोती पहनकर वापस जाते आधी धोती पहनते आधी ओढ़ लेते माने इतना लुटाते ब्रजवासियों को पंडा के यहां से मार्ग व्यय की व्यवस्था करके तब वे अपने आवास तक पहुंचते घोड़ों को घास क्या खिलाई जाएगी इसकी व्यवस्था पंडा के द्रव्य से होती अद्भुत संत सेवी थे जिनके लिए नाभाजी ने कहा कलयुग भक्ति कर कमान राम रैन के रिजु करी जिनकी पत्नी के लिए नाभाजी ने लिखा हरिगुरु हरिदासन सो राम घरि साची रही अद्भुत चरित्र पूरे परिवार का चरित्र राठौर वंश में का जन्म हुआ था मीराजी भी राठौर वंश की ही बेटी राम इस उत्सव के आयोजक थे गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज आए तो कुछ विलंब से एक संत पैदल चल के आते थे काशी से गोस्वामी जी चल के आए हमारे वृंदावन में एक राम गिलोला नाम का स्थान है राम गिलोला ये जो वृंदावन की परिक्रमा करते हुए रमन रीति से आते हैं वो तो वारा घाट है वारा घाट के आगे राम गिलोला स्थान